भी भी भी पांक के ब्लॉग की, की एक, एक और दृष्टि। दृष्टि श्रव्य, श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक है बिरबल की चतुराई बहुत पुराने समय की बात है एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था दरबार में सारे दरबारी पंडित मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे उस समय दरबार में हसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था सब उसी में मशगूल थे अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे लेकिन एक बात थी जो, जो अकबर, अकबर को हमेशा ही खटकती रहती थी वो यह कि राज दरबार के सभी दर्बार दरबारी दर्बार बिरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बिरबल के, के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी इसलिए उन्हें बिरबल से बहुत ईर्ष्या थी लेकिन वह बिरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहते थे तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेश का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते थे लेकिन अकबर को बिरबल की चतुराई पर पूरा भरोसा था दरबार में चल रही हसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया उन्होंने सभी दरबारियों से सबसे पहले तो शांत होने के लिए कहा और बोले ध्यान से सुनो आप सभी को मेरे, मेरे एक, एक सवाल, सवाल का जवाब देना है जो, जो इस सवाल इस का जवाब सही सही, सही, सही देगा और उसे, उसे साबित कर दिखाएगा उसे, उसे मैं बिरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा अकबर ने कहा देखो आप सबके लिए ये बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है इससे आपके सारे अरमान पूरे हो सकते हैं। सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए अकबर ने फिर अपना सवालिया छोड़ा और कहा देखिए आप सबको यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज ज्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित अकबर की मुंह से सवाल सुनते ही सभी, सभी दरबारी सोच में पड़ गए अकबर ने उन्हें पूरे एक सप्ताह का समय दिया, समय दिया। और, और कहा अगले शुक्रवार, शुक्रवार को जब, जब दरबार लगेगा तो आप सबको सब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है सब दरबारी अपने अपने घर चले गए सभी इसी सोच में डूबे हुए थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए लेकिन किसी में भी बिरबल जितनी चतुराई तो थी नहीं सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया तय समय पर शुक्रवार के दिन राज दरबार लगा सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए हालांकि बिरबल सबसे पहले पहुंच गए थे जब बादशाह ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा तो सभी दरबारी मंत्री पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए अब अकबर से रहा नहीं गया उन्होंने अंत में बिरबल से ही पूछा बिरबल ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया जहाँ बना इसमें कौन सी बड़ी बात है इसका, इसका जवाब बहुत आसान है अभी लीजिए यह कह कहकर वह अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चले गए दरबारियों में शुरू हो गयी एक कहने लगा अरे ये क्या बिरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए अकबर आराम से अपने सिंहसन पर विराजमान हो गए और बिरबल की प्रतीक्षा करने लगे तभी एक कारीगर हाथों में पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और बादशाह को गुलदस्ता देकर जाने लगा बादशाह ने गुलदस्ता हाथ में लिया और, और उसकी सुंदरता देखकर कर, कर गुलदस्ते की, की बहुत तारीफ की, की। और अपने खजाने के मंत्री, मंत्री को आदेश दिया कि इस कारीगर को एक, एक हजार, हजार स्वर्ण, स्वर्ण मुद्राएं इनाम, इनाम के तौर पर दी जाए इनाम लेकर कारीगर खुशी खुशी बाहर चला गया तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता बादशाह को भेंट किया इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर कर बादशाह उसकी भी तारीफ किए बिना नहीं रह सके अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा माली को सौ चांदी की स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाए बस फिर क्या था राजा का इतना आदेश हुआ कि बिरबल चतुराई भरा मुह बनाकर दरबार में दाखिल हो गए पहले तो अकबर बिरबल पर बहुत नाराज हुए और कहने लगे शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं मैंने ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा तोज्जो दे दी है इसीलिए तुम यूं ही बीच में राज दरबार छोड़कर चले गए थे और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया अकबर का इतना कहना ही हुआ था बिरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा जहाँ बना आप कुछ भूल रहे, रहे हैं, हैं। अभी, अभी अभी जो दो, दो कारीगर यहाँ उपस्थिति देकर गए गये दे हैं।, हैं उन्हें, उन्हें आपके, आपके पास, पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था आपने ये कैसा न्याय किया दो कारीगरों के साथ एक को हजार स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ सौ चांदी की मुद्राएं अकबर ने जवाब दिया असली फूलों का गुलदस्ता तो दो दिन में ही मुरझा जाएगा और यहाँ पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा इसीलिए मैंने उस कारीगर को हजार स्वर्ण मुद्राएं दी और दूसरे को सौ चांदी की मुद्राएं अकबर का इतना कहना था कि बिरबल ने अपनी चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोले तो फिर आप भी मान गए न की मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से कहीं ज्यादा अच्छी है अब जहाँ पनाह की बोलती बंद हो गई, वे बिरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्कुराए और फिर से अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए सिंहसन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बिरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुँह लटकाकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए एक बार फिर बिरबल ने अपनी चतुराई दिखा दी थी अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी बिरबल की चतुराई वाचक स्वर भारती परिमल